दु दु ये विशिष्टत्वत्म और एक क्या हो जाएगा तद अन्यम अच्छा द्रव्यादय पंच ये हो गया उद्देश्य और भावा अनेके ये हो गया विधेय इसका अर्थ कह दे अनेकत्व सती भाव वृत्तिव अथवा अनेक वृत्ति सती ये साधर्म्य हुआ अच्छा इसमें देख रहे थे हाँ आगे भावत्व रूप तादृश धर्म आदाय साधर्म्य कहा गया अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्व मिति अनेक वृत्ति अनेक भाव पदार्थ में रहे कौन कहते हैं पदार्थ विभाजक उपाधि पदार्थ विभाजक उपाधि कौन है द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व और विशेषत्व ये अनेक भाव में रहेंगे ये पदार्थ विभाजक उपाधि तदवान जो होगा उसमें रहेगा जो धर्म हो गया साधर्म्य तदवान ये पांच हो जाएंगे तो उसमें रहेगा तदवत्व ये हो गया साधर्म्य अच्छा अभी भावत्व तो ये भी वो पांचों में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो कहते हैं भावत्व रूप तादृश धर्म ये जो भावत्व है वो अनेक भाव वृत्ति होगा भावत्व अनेक भाव में रहेगा तो अनेक भाव वृत्ति खाली इतना ही कह देंगे साधर्म्य आगे कहे हैं मूल में पदार्थ विभाजको उपाधि ये भी कहे हैं अगर पदार्थ विभाजको उपाधि नहीं कहा जाएगा तब तो खाली साधर्म्य हो जाएगा अनेक भाव वृत्ति अनेक भाव में जो रहेगा तो पदार्थ उपाधि विभाजक उपाधि नहीं कहेंगे तो अनेक भाव वृत्ति भावत्व तो भी अनेक भाव वृत्ति तो खाली अनेक भाव वृत्ति कहते हैं भावत्व तो रूप तादृश धर्म तादृश धर्म अर्थात भावत्व तो रूप तादृश धर्म अनेक भाव वृत्ति उतने ही हम पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं कह रहे हैं तो खाली रह जाएगा अनेक भाव वृत्ति जो मुक्तावली में दिया तो अनेक भाव वृत्ति ये भाव रूप तादृश धर्म ये भावत्व रूप जो भावत्व है वो अनेक भाव वृत्ति है तो भावत्व रूप तादृश धर्मम आदाय तादृश धर्म अर्थात अनेक भाव वृत्ति ये धर्म को लेकर के अभी अनेक भाव वृत्ति धर्म किसको ले रहे हैं भावत्वम ये पांचों में रहेगा और कहा रह जाएगा समवाय में रह जाएगा इसलिए कहते हैं समवाय अति व्याप्ति वारणा पदार्थ विभाजक उपाधि ये भी कह दिया तो भावत्व जो है वो पदार्थ विभाजक उपाधि है पदार्थ विभाजक उपाधि तो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ही है तो भावत्व को न लिया जाए इसलिए कहा गया पदार्थ विभाजक उपाधि अनेक भाव वृत्ति ये ज्ञेयत्व होगा ज्ञेयत्व अनेक भावों में रहेगा प्रमेयत्व अभिधेयत्व ये भी सब रहेंगे अगर हम पदार्थ विभाज को उपाधि नहीं कहेंगे तब अनेक भाव वृत्ति कहने से ये धर्म भी ग्रहण होंगे समवाय में भी जाएगा और कहाँ जाएगा अभाव में भी जाएगा क्योंकि ये जो अभिधेयत्व प्रमेयत्व ज्ञेयत्व ये अभाव में भी रहेगा तो उनको उसको अगर ले जाएगा तो अभाव में जाएगा तो ठीक है खाली भावत्व कह देंगे तो अभाव में जाएगा किंतु समवाय में जाएगा इसलिए पदार्थ विभाजक उपाधि कहा भावत्व को नहीं लेने के लिए क्योंकि भावत्व ज्ञयत्व प्रमेयत्व अभिधेयत्व ऐसे पदार्थ विभाजक उपाधि ये नहीं है पदार्थ को विभाग करने वाले अगर अभिधेयत्व कह देंगे ये पदार्थ को विभाग कर पाएगा ये तो सकल पदार्थ में रह जाएगा इसलिए पदार्थ को विभाग करेगा अर्थात सात पदार्थों को अलग अलग विभाग जो कर देंगे उन्हीं को पदार्थ विभाजक उपाधि कहा जाएगा वो द्रव्य तो गुणत्व इत्यादि अनेक भाव वृत्ति ये हमारा साधर्म है तो भावत्व अनेक भाव तो वृत्ति है नहीं है तो वही वो, वो कहते हैं अनेक भाव वृत्ति आपका साधर्म्य अनेक भाव वृत्ति भावत्व भी है तो वो ग्रहण हो जाएगा प्रमेयत्व तो, तो और ज्ञेय तो ये सब भी हो जाएंगे अनेक भाव वृत्ति कहने से जो जो अनेक भाव वृत्ति होंगे सब लिया जा सकता है तो उसको वारण करने के लिए कह दिया गया पदार्थ विभाज को उपाधि ही लेना पड़ेगा अच्छा आगे पदार्थ विभाजक मान में जो धर्म रहेगा पदार्थ विभाजक मान ये पांच हो जाएंगे तो उसमें जो धर्म रहेगा ये जो पदार्थ विभाजक उपाधि वाले हुए तो पदार्थ विभाजक मान उसमें क्या रहेगा तो उपाधिमत्व रहेगा तो इसी को कहते उपाधिमत्ता पदार्थ विभाजक उपाधिमान में उपाधिमत्ता रहेगी तो वास्तविक है जैसे कहेंगे कि गुणी में गुणवत्वम रहेगा गुणी में गुणित्व रहेगा ये गुणित्व क्या चीज है गुणा इसी प्रकार की उपाधि मत्ता अर्थात तो उपाधि मत्वम मान में जो धर्म रहेगा उसको कहेंगे उपाधि मत्व ये उपाधि मत्वम शब्द का क्या अर्थ है उपाधि क्योंकि मतुप के आगे अगर तो कहेंगे तो ये किसको कहेगा मतुप का प्रकृति को कहेगा तो उपाधि मत्ता से अर्थात उपाधि किस संबंध उपाधि उपाधिमत्ता अर्थात उपाधि उपाधि समवाय स्वरूप अन्य तरह संबंधे न उपाधि हो गए पांच पांच में से द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व किस संबंध से रहेंगे समवाय सम्बन्ध से और विशेष विशेषत्व स्वरूप समंध से इसलिए कहा गया समवाय स्वरूप अन्य तरह संबंधे तो मत्व मत्ता अर्थात उपाधि जो उपाधिमान में रहेगा ये संबंध से रहना चाहिए उससे क्या होगा तेन कालिक संबंध न ध्वंस से तादृश उपाधिमत्वी ध्वंस में काली का संबंध से द्रव्य तो रहेगा रह जाएगा तो अगर आप समवाय स्वरूप व अन्य तरह सम्बंध से उपाधि को नहीं रखेंगे तो कालिक का संबंध से भी रख सकते हैं कालिक संबंध से द्रव्य तो गुणत्व कर्मत्व ये सब ध्वंस में भी रहेगा तो इसलिए कहते हैं तेन कालिक सम्बन्धे न ध्वंस तादृश उपाधिमत्वी तादृश उपाधि उपाधि कौन हो रहे सब द्रव्य तो गुणत्वकर्मत्व ये सब कालिक सम्बन्धे न ध्वंस में भी रह जाएंगे तो कालिक सम्बन्धे न ध्वंस से तादृश उपाधिमत्व न क्षति क्योंकि हम उपाधि मत्व एक ही संबंध से ले रहे हैं समवाय स्वरूप अन्यतर संबंध अच्छा उपाधि मत्व में उपाधि मत्व का अर्थ हो गया उपाधि उपाधि उपाधि मान में रहेगा तो ये जो उपाधि रहेगा ये उपाधि या तो समवाय संबंध से रहे अथवा स्वरूप संबंध से रहना पड़ेगा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व संभावय संबंध से और सामान्यत्व विशेषत्व स्वरूप संबंध से रह जाएंगे तो इसी संबंध से ही उपाधि को रखना पड़ेगा अगर ऐसा हम संबंध निर्धारण नहीं कर देंगे तब कोई कुछ भी संबंध ले सकता है काली का संबंध अगर लिया जाएगा काली का संबंध है ना द्रव्यत्व गुणत्व इत्यादि ध्वंस में भी रह जाएंगे तो उपाधि मत्व ध्वस में भी आ गया तो साधर्म्य कर रहे थे पांच का ध्वंस में भी चला गया पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व उपाधिमान ध्वस भी हो जाएगा क्योंकि ध्वंस में भी गुणत्व आ गया काली के से तो पदार्थ विभाजक उपाधिमान ध्वस भी हो जाएगा तो साधर में कर रहे थे पांच भावों का गया ध्वंस में ये हो जाएगा अच्छा समवायन अभी आप उपाधि महत्व का संबंध क्या कह दिए स्वरूप अन्य कह दिए केवल समवाय कह देंगे समवाय संबंध ना उपाधि मत कहीं दोष होगा क्या होगा क्या दोष होगा अब आ, अब अव्याप्ति कहा हो जाएगी सामान्य और विशेष में कहते हैं स... होगा <laughs> समवाय न उपाधिमत्व विवक्षण तु उपाधि मतव से अगर कहेंगे तो सामान्यादो आदि कहने से विशेष उसमें ये उपाधि नहीं रहेगा अव्याप्ति सियात अत ये उपाधि को हिंदी में स्त्रीलिंग कहेंगे पुंगलिंग कहेंगे संस्कृत में उपसर्ग घोह की और अर्घय जवंता पुंगसी अत स्त्री कह देंगे ये तो हिंदी संस्कृत लेकर के भाषा व्यवहार करना हमारे कठिन हो जाता है तो कभी कभी तो छोड़ ही देते हैं फिर बाद में सोचते हैं कोई भाषा व्यवहार करो तो शुद्ध करना है तो और अभी ये कठिन होता है और उसको दृष्टि देने से ये प्रतिपादन कठिन होता है तो इसलिए उसको छोड़ दो चाहे तो उपाधि मत्व विवक्षण है तो सामान्यादो अतस त उत्तम तदर्थात समवाय न उपाधिमत्व ये नहीं कहना चाहिए अन्यतर घटक स्वरूप अन्यतर संबंध का गया अन्यतर ये घटक जो स्वरूप संबंध है वो कालिक संबंध भिन्नम ग्राह्य अर्थात काली का संबंध को भी एक प्रकार की स्वरूप संबंध मान लिया जा सकता है काली का संबंध देशी का संबंध ये सब स्वरूप संबंध है तो कहते हैं यहाँ जो आप समवाय स्वरूप अन्य तरह कहें उससे स्वरूप से काली का संबंध को अलग लेना पड़े अर्थात काली का संबंध ग्रहण नहीं होना है तेन ध्वंस है न अतिव्याप्ति जो ऊपर में कहा था काली संबंध है न ध्वंस में भी द्रव्य तो गुण तो रह जाएगा अतिव्या... अतिव्याप्ति हो जाएगी साधर्म्य का लक्षण पांच का कर रहे थे ध्वस में चला जाएगा अतिव्याप्ति हो जाएगी तो कहते हैं यहाँ स्वरूप समवाय स्वरूप अन्य तरह कहने से स्वरूप से कालिक संबंध को नहीं लेना है तो नहीं लेने से अति अतिव्याप्ति नहीं होगी ध्वस में अतिव्याप्ति नहीं हो जाएगी अत्र हाँ, अभी छह भाव पदार्थ का क्या साधन में हो जाएगा सातों का क्या साधन में होगा पदार्थत्व और अविधेयत्व ज्ञेयत्व प्रमेयत्व ये सातों का हो जाएगा छः का क्या होगा भावत्व और पांच का क्या हो गया अनेकत्व सती भाववृत्ति अनेकत्व सति भावत्व हम कहेंगे ये पांच का हो गया आगे चार के लिए कहते हैं अत्रच समवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व द्रव्यादि चतुर्णाम साधर्म्यम बोध्यम द्रव्यादि चार द्रव्य गुण कर्म सामान्य इनका साधर्म्य क्या है कहते हैं कि समवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व ये चार में क्या पदार्थ विभाजक उपाधि रहेंगे द्रव्यम गुणत्म कर्मत्व सामान्यत्व ये चार जो पदार्थ उपाध विभाजक उपाधि हो गए ये समवेत समवेत वृत्ति द्रव्यत्व समवेत समवेत में रहेगा, रहेगा? कैसे रहेगा कपाल में समवेत हो जाएगा घट और घट में घट तो रहेगा फिर हम द्रव्य तो को कैसे रखेंगे समवयत वृत्ति, समवयत सम में द्रव्य तो रहना चाहिए कपालों को नहीं हो पाया और एक नीचे सीढ़ी उतर जाइए कपालिका में समवयत हो जाएगा कपाल कपाल में समवयत हो जाएगा घट घट में द्रव्य तो रह जाएगा तो रहने से कहते हैं समवेत समवयत वृत्ति इसी प्रकार की गुणत्व समवेत वृत्ति होगा कैसे होगा रूपों में गुणत्व रहेगा ठीक है रूपों को समवेत समवेत करना पड़ेगा कैसे करेंगे तो समवेत समवेत वृत्ति हो गया कपाल कपाल में समय तो घट घट में सम्वेत रूप स्वामे तो हो गया रूप रूप में वृत्ति हो गया रूपत्व तो, गुणत्व तो हो गया अच्छा आगे कर्मत्व जैसे गुणत्व तो किए ऐसे कर्मत्व तो करेंगे कपाल में घट गट घट में तो सीधा कर्म हो जाएगी तो इसलिए कपालिका से लेना पड़ेगा दा जा कपालिका से कपाल कपालों से घट सम हो गया घट में क्रिया तो क्रिया होने से ना कर्मत्व लेना हाँ ठीक है कपाल में घट घट में समय समय से क्रिया तो क्रिया में कर्म कर्म में कर्मत्व इसलिए कपालों से आरम्भ करना पड़ेगा ये गया कर्मत्व आगे सामान्य कपाल कपाल में घट समव्य हो गया घट में घटत्व समव्यत हो गया सामान्य हो गया तो उसमें सामान्य तो समवेत समव्यत वृत्ति ये चार हो गए समवेत समवेत वृत्ति ये कहने से ये चार ही होगा आगे विशेष नहीं होगा देखते हैं कैसे नहीं होगा विशेष किसमें रहेगा विशेष हाँ परमाणु में ठीक है तो अभी विशेष में विशेषत्व रहेगा तो विशेषत्व वृत्ति हो गया समवयत समवयत वृत्ति होना चाहिए अभी विशेष रहेगा परमाणु में तो परमाणु में विशेष किस समय से रहेगा समवाय समय से तो विशेष हो गया समवयत तो विशेष में रहेगा विशेषत्व इसलिए समवयत वृत्ति हो गया परमाणु को अगर कहीं रख देंगे तो समवेयत समव्यत हो जाएगा परमाणु को किंतु नहीं रख पाएंगे ठीक है परमाणु नहीं होगा बाकी जितने विभू पदार्थ है उनमें वो विभू पदार्थों में समवेत होगा विशेष उसमें वृत्ति हो जाएगा विशेषत्व का तो विशेषत्व में समवेत वृत्ति हो गया विशेषत्व समवेत हो गया विशेष उसमें वृत्ति हो गया विशेषत्व का समवेत वृत्ति हुआ अभी वो सब विभू पदार्थों को कहीं अगर समवाय समय रख देंगे तो समवेत समव्यत वृत्ति हो जाएगा रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं तो इसलिए समवेत तो समवेत तो वृत्ति कहने से चार ही पदार्थ विभाज को उपाधि आएंगे अगर समवेत तो वृत्ति कहेंगे तो कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा अच्छा जा, समवेत तो वृत्ति कहने से समवाय भी आ जाएगा समवाय भी आ जाएगा दियोणुको में तो ये विशेष नहीं रहेगा ना नित्य द्रव्य में क्यों है द्रव्य है आ, वो क्या है ना सभी में ये रहना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है मतलब वो रहता है कहीं भी रह जाएगा तो लक्षण घटेगा मतलब ऐसे लक्षण अगर कहीं एक जगह में बना तो वो लक्षणों वाला जितने हो जाएंगे ना जैसे यहाँ दृष्टांत तो देंगे हाँ दीवी जैसा कहेंगे कि चक्षुर मात्र ग्राह्य जाती कौन हो जाएगा रूपत्व जाति तो ये रूपत्व तो जाति परमाणु रूपों में रहेगा वहां भी रहेगी किंतु चक्षुर मात्र ग्राह्य व परमाणु रूप है क्या नहीं है किंतु चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति जो रूपत्व तो जाति हुई वही रूपत्व तो जाति परमाणु रूपों में भी रहेगी तो लक्षण समन्वय हो गया किंतु वो ग्रहण नहीं हो रहा है इस प्रकार यहाँ पे अच्छा अत्रवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व द्रव्याधि चतुर्णाम साधर्म्यम बोध्यम ये कह दिया गया अतच अच्छा ये आगे कारिका में दिया सत्तावंत त्रयस्वाद्या और उससे पहले दिया था द्रव्यादय पंच भावा पंच के बाद आप त्रयो कह दिए तो बीच में चतुर्णाम साधर्म्यम छूट गया देखिये राम रुद्री में कहते हैं अत्रच दिया है वो जो वाक्य जहाँ से आरम्भ होता है पदार्थ चतुष्ट साधर्म अनुक्त्या मूलश्य न्यूनतांग परिहरण आह चार का साधर्म्य आपने नहीं कहे मूलकार नहीं कहे तो इसलिए न्यूनता हो गया दिन करीकार उसका परिहार कर दिए समवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि ये द्रव्यादि चतुर्ण साधर्म्यम ये न्यूनता का परिहार करते हैं। आगे कारिका में दिया सत्तावंतस्ताद्या त्रयोस्त, आद्यातु तुत्र सत्तावंत जैसे पर्वतो बन्यमान उद्देश्य कौन है पर्वत और विधेय बनि विधेयत तो उद्देश्य को पहले कहना चाहिए क्योंकि उद्देश्य का अनुवाद किया जाता है अनुवाद अर्थात ज्ञात मानांतरण ज्ञात पुनर्कथनम् अनुवाद विधेय को कहने के लिए मानांतरण प्राप्त है जो उसको पुनर्कथन अनुवाद कहते हैं इसी प्रकार की आप अभी साधर्म्य कहते हैं आद्य त्रय का तो वो हो जाएंगे उद्देश्य उनको पहले कहना चाहिए था त्रयस्वाद्या सत्तावंत ऐसा कहना चाहिए था किंतु विपरीत कर दिए हैं तो दिन करिकार उसको कहते हैं उद्देश्यवाचक पद से चरम उपादानम अयुक्तम यहाँ उद्देश्यवाचक पद कौन है त्रयस्वाद्या ये उद्देश्यवाचक है उसका चरम उपादानम बाद में आप कहे हैं तो ये अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है अतो योजनाया तदर्थम प्रदर्शयती योजना अर्थात बाकी योजना करके उसका अर्थ को दिखाते हैं भाष्य में मूल में अच्छा आगे मुक्तावली में पंक्ति रहेगा तथा च अनेक वृत्ति पदार्थ विभाजक इति फलितर्थम अर्थात अनेकत्व सति भावत्वत्व ये जो पंचानम साधरमय इसका तात्पर्य तात्पर्याथ ये हो गया थे पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व इस प्रकार के कहने से प्रत्येकम घटादौ आकाशाद च न अव्याप्ति अनेक वृत्ति कहते हैं प्रत्येक घट में जो एक घट को लेकर के उसमें कहेंगे अनेक भाव वृत्ति एक ही घट में जो ये घटत्व तो रहेगा नहीं तद तो तद घटत्व अभी एक ही घट में अनेक वृत्ति तद तद्घटत्व अनेक वृत्ति नहीं हुआ और दूसरा है कि आकाश में जो आकाशत्व रहेगा वो अनेक वृत्ति होगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो अर्थात उसमें जो साधर में आप पंच भाव पदार्थ का कहते हैं आकाश को केवल ले लेंगे उसमें आकाशत्व है जो कि अनेक भाववृत्ति नहीं है तद में तदघटत्व रहा जो कि अनेक भाव वृत्ति नहीं है किन्तु वो सब द्रव्य है द्रव्य होने से साधर में आना चाहिए था तो कहते हैं आपका लक्षण में न्यूनता आ गया कहते हैं <coughs> तेन तेन अर्थात तो अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्व अनेक भाव वृत्ति पदार्थ उपाधक उपाध विभाजक उपाधि द्रव्यत्व है उपाधि मान आकाश हो जाएगा और एक घट भी उपाधिमान हो गया कौन सा उपाधि द्रव्यत्व तो द्रव्य तो उपाधिमत्वम प्रत्येक घट में भी आएगा आकाश में भी आएगा तो साधर्म्य आ जाएगा अब खाली अनेक भाववृत्ति कहेंगे आकाशत्व तो अनेक भाववृत्ति होगा नहीं होगा अत घटत्व ये भी अनेक भाववृत्ति नहीं है तो फिर प्रत्येक घट में कहेंगे साधर्म्य आया नहीं कहते हमारा साधर्म्य हो गया पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व उपाधि हो प्रत्येक घट द्रव्य तोवान है, है। लक्ष्मण जाएगा अच्छा आगे मूल में कहा गया है भाव अनेके समवायी न तो जो पंच भाव पदार्थ होते हैं समवायी है समवायित्व च समवाय सम्बन्धे न सम्बधित्व तो समवाय सम्बंधे न सम्बधित्व प्रतियोगी में रहेगा ना अनुयोगी में रहेगा संबंधित दोनों हो गए तो ना तो समवायत्व समवाय बत्व केवल अनुयोगी में रहेगा तो इस प्रकार की नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है कहते हैं सामान्य दो अभाव ये जो समवाय अर्थात समवाय का अनुयोगी ये सामान्य विशेष ये समवाय का अनुयोगी होंगे अर्थात सामान्य विशेष में कोई समवाय समवाय से रहेगा नहीं रहेगा <coughs> तो अगर न का अर्थ कहेंगे कि समवाय संबंध का अनुयोगी तब तो सामान्य विशेष में लक्षण जाएगा नहीं किंतु सामान्य विशेष समवाय संबंध का प्रतियोगी होंगे वो समवाय संबंध से रहेंगे किंतु उसमें कोई संबंध से नहीं रहेगा अच्छा सत्तावंत्या इसमें टीका में हम लोग देख लिए थे कि उद्देश्यवाचक शब्द को बाद में कहा गया उसका समाधान देते हैं स्वयं मुक्तावलीकार। कार मुक्तावली में द्रव्य गुण कर्मणाम सत्तावत्व इत्यर्थ जो कारिका में कह दिए सत्तावंत्याद्या अर्थात प्रथमे विधेय वाचक शब्द कह करके बाद में उद्देश्य वाचक शब्द को कहे स्वयं वही कह रहे हैं फिर मुक्तावली में कि द्रव्य गुण कर्म नाम इति अर्थ हम वहां विपरीत कहा किंतु तो उसका अर्थ इस प्रकार होगा आगे टीका में निर्गुण क्रिया इति मूलम मूल में दिया गुणादिर निर्गुण क्रिया है निर्गुण क्रिय अर्थात गुण क्रिया का अभाव तो गुण क्रिया का अभाव कहने से गुण क्रिया का अनन्या भाव लिया जाएगा ना गुण क्रिया का अत्यंत भाव को लिया जाएगा अगर गुण क्रिया का अन्य भाव जिसमें रहेगा उनको गुणादी कहा जाएगा तो गुण क्रिया का अनन्या भाव क्योंकि गुणादिर निर्गुण क्रिय कहा गया निर्गुण क्रिया क्रिया निर्शब्द से अनन्या भाव को ले लेंगे कैसे थी निर्गुण क्रिय अर्थात निर्गता गुण क्रिया यशम गुण क्रिया दोनों क्योंकि जो गुण क्रिया कर्म आगे सामान्य विशेष उसमें किसी में गुण क्रिया नहीं रहेगा ये दोनों ही जिसमें नहीं रहेंगे कैसे निर्गते हैं निर्गते गुणक्रिय ये भ्य और आगे जितने हैं सब पांच छः है ना नस्मात् निर्गुण क्रिय अच्छा गुणादि निर्गुण क्रिय अच्छा गुणादि दे दिया वो भी एक बचन दे दिया गुणादि ठीक है अच्छा इसका कैसे लिया ये तो दिया नहीं कुछ क्योंकि गुणादि अगर आप यहाँ तो बहुब्री है ही बहुब्री होने से गुण आदिर ये शे गुणादय कोई आवश्यक नहीं है गुणादि एक भी कह सकते हैं अच्छा गुणादि जब कहते हैं अर्थात समूह को लेता है वो समूह जिसका आदि गुण हो गया तो जहाँ गुणादय कह देंगे अर्थात समूही को मतलब विवक्षा करता है समूही को और जहां गुणादि ही एक कह दिया और समूह को विवक्षा करता है इस प्रकार लेना होगा इसलिए एक भी हो गया निर्गुण क्रिया अच्छा तो अभी निर्गुण क्रिया में जो गुण क्रिया का अभाव कहा गया ये अत्यंत अभाव लेना है अनुन्य भाव नहीं अगर अनुन्या भाव लेंगे तो गुण क्रिया का अनुन्य भाव द्रव्य में रहेगा तो द्रव्य ही निर्गुण क्रिया हो जाएगा तो इसलिए कहते है नहीं गुण क्रिया का अत्यंता भाव लेना है द्रव्य में गुण क्रिया का अत्यंता भाव रहेगा नहीं रहेगा टीका में दिनकरी में निर्गुण क्रिया इति मूलम तदर्थश्च गुण क्रिया अत्यंता भाववत्वम गुण क्रिया का अत्यंता भाववान गुण क्रिया द्रव्य में रहेंगे और गुणादि में गुणक्रिया रहेंगे तो गुणक्रिया क्रिया अत्यंता भाववान गुणादि हो जाएंगे तो उसमें गुणक्रिया क्रिया अत्यंता भाववत्वम रहेगा तो गुणादि में ये हो गया निर्गुण क्रिया का अर्थ तेना गुण क्रिय और अनोन्या भावम आदाय गुण का क्रिया का अनोन्या भाव द्रव्य में रहेगा तो गुणक्रिया क्रिया कहेंगे तो द्रव्य में ही निर्गुण क्रिया का लक्षण चला जाएगा अत्यंता भाव कहने से तेन गुण अन्यना भावम अन्य भाव अन्य भाव आदाय द्रव्ये न अतिव्याप्ति है द्रव्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी आगे मुक्तावली में, में गुणा देर निर्गुण क्रिय कहा गया जो कारिका में उसको कहते हैं यद्यपि गुण क्रिया शून्यत्व निर्गुण क्रिय अर्थात गुण क्रिया का अत्यंताभावत्व प्रथम क्षण द्रव्य में गुण क्रिया अत्यंताभावत्वम रहेगा क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम से तो आप कहते हैं गुण क्रिया, क्रिया का अत्यंता भाव जहाँ रहेगा वो गुणादि हो जाएंगे क्योंकि गुण क्रिया सामान्य विशेष है इसमें गुण क्रिया का अत्यंत अभाव रहेगा उत्पन्न द्रव्य में प्रथम क्षण में भी गुण क्रिया का अत्यंत अभाव रहेगा तो प्रथम क्षण द्रव्य वो भी गुण क्रिय कर्म उसका में उसमें भी आ जाना चाहिए मूल में यद्यपि आद्य क्षण अस्ति अतिव्याप्तम घटादि में घटादि प्रथम क्षण में गुण क्रिया शून्यत्व रहेगा तो घट हो गया द्रव्य और द्रव्य में गुणादि का में चला गया अतिव्याप्तम और दूसरा क्रिया शून्य गगनाद अति व्याप्तम क्रिया शून्य न्याय के मत में किस किस द्रव्य में होगी द्रव्य में क्रिया होगी नौ द्रव्य हैं पृथ्वी जल है वायु में नहीं होगी वायु पृथ्वी जल तेज वायु मन क्यों ये पांच में होगा परमाणु है इनका तो परमाणु है परिमाण परिमाणुत्व हो जाएंगे और विभू पदार्थ हो गए आकाश काल दीघ आत्मा इसमें क्रिया होगा नहीं होगा आप कह दिए कि निर्गुण क्रिय तो जो निष्क्रिय होगा तो कहते हैं कि क्रिया शून्य तम च गगनादु तो इसलिए आप जो लक्षण कर रहे थे निर्गुण क्रियत्वम ये छ का साधन में होना चाहिए अभी प्रथम क्षण द्रव्य में भी निर्गुणत्म निष्क्रियम रहा और आकाश में भी निष्क्रियम क्रिया शून्यत्म रह गया तो लक्षण कर रहे थे गुणादि का साधर्म्य का अभी गया ये द्रव्य में क्रिया शून्य गगनाद अति व्याप्तम तथापि यहाँ तक गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्व गुणादि का गुणादि निर्गुण क्रिया उनका साधन में कह रहे हैं उसमें गुण क्रिया नहीं रहेंगे क्या गुण गुणादि छह पदार्थ पूछते हैं <laughs> गुण कर्म सामान्य विशेष हाँ वही है तो वो छह पदार्थ में गुण क्रिया नहीं रहेंगे हाँ, बाकी छह उसमें द्रव्य को छोड़कर के बाकी छह में गुण क्रिया रहेंगे क्या नहीं रहेंगे वही उनका साधन है अच्छा <laughs> तो निर्गुण क्रिया कहने से उत्पत्ति कालीन द्रव्य और आकाश इसमें भी गया तो तथापि गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्व गुणवत् अवृत्ति धर्म गुणवत् गुणवत्त कौन होगा द्रव्य द्रव्य में अवृत्ति जो धर्म तो द्रव्य में गुण तो रहेगा नहीं रहेगा द्रव्य में कर्मत्व सामान्यत्व ये छ का छे कोई नहीं रहेंगे तो गुणवत् अवृत्ति धर्म हो जाएंगे ये छ तद्वान हो जाएंगे ये छः पदार्थ तो गुणवत् अवृत्ति धर्म हो गए छ पदार्थ विभाजको उपाधि तद्वान तो हो जाएंगे वो छ जो पदार्थ और तदवत्वम गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्वम ये कितना में आएगा छः में आ जाएगा ये हो जाएगा साधारण्य गुणवत् गुणवत् द्रव्य तो द्रव्य में अवृत्ति धर्म पदार्थ विभाजक उपाधि छह होंगे ये सब गुण द्रव्य में नहीं रहेंगे तदवत्वम ये छह में आएगा गुणवत् अवृत्ति धर्मवत्वम और कर्मवत अवृत्ति कर्मवत कौन होगा हो कर्म द्रव्य होगा कर्मवत केवल द्रव्य कर्मवत अवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि कर्मवत हो गया द्रव्य द्रव्य में नहीं रहने वाले पदार्थ विभाजक उपाधि कौन कौन होंगे द्रव्य में नहीं रहने वाले पदार्थ विभाजक उपाधि छे गुणत्व इत्यादि हो जाएंगे उपाधि मान कितने हो जाएंगे छे उसमें उपाधि मत्व ये साधन में हो गए कर्मवत आवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व तदर्थ तदर्थ अर्थात निर्गुण क्रिय इसका अर्थ ये हो गया तभी तो जो दोष दिया गया था कि प्रथम क्षण द्रव्य में निर्गुण निष्क्रियत्व आ जाता था अभी प्रथम क्षण जो द्रव्य हो गया उसमें गुणवत्त अवृत्ति धर्म गुणत्व कर्मत्व इत्यादि वो सब प्रथम क्षण घट में आ जाएंगे नहीं आएंगे तो जो अतिव्याप्ती दिखा रहे थे प्रथम क्षण घट अभी निर्गुण निर्गुण क्रिया हुआ कह रहा था क्योंकि उसमें गुण क्रिया नहीं है कहते निर्गुण क्रिया का अर्थ हो गया गुणवत्त अवृत्ति धर्म धर्म हो गए गुणत्व कर्मत्व इत्यादि वो प्रथम क्षण घट में गुणत्व कर्मत्व इत्यादि कोई रह जाएंगे क्या नहीं रहेंगे अतिव्याप्ति नहीं होगी और दूसरा अतिव्याप्ति स्थल दिखाया था आकाश आकाश में क्रिया नहीं है तो आकाश में क्रिया नहीं है वो बात ठीक है तो इसलिए कहेंगे निष्क्रियत्व आ गया किंतु भी निष्क्रियव का अर्थ कहते हैं कर्मवत अवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मर्मवत हो गया द्रव्य द्रव्य में नहीं रहने वाले पदार्थ विभाजको उपाधि अर्थात गुणत्व तो कर्मत्व तो इत्यादि ये आकाश में रहेंगे नहीं रहेंगे इसलिए आकाश में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी प्रथम क्षण द्रव्य में और आकाश में जो अतिव्याप्ति दिखा रहे थे वो नहीं होगा अर्थ इस प्रकार करने से अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओ शंकर शंकरचार्य केशवं वादराय सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्तिमूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शांति शांति